गीता तत्व चिंतन कर्मयोग की विशेषता 212 सौ बारह तब कर्मयोग को श्रेयस्कर कहने का तात्पर्य क्या अब प्रश्न उठता है कि जब संन्यास और कर्मयोग दोनों ही साधक को परम कल्याण की अवस्था तक पहुंचा देने में स्वतंत्र रूप से समर्थ है तब साधक किसी एक रास्ते का चुनाव कर ले तो उससे उसे किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ना चाहिए अतः जब अर्जुन कर्मसन्यास का रास्ता अपनाना चाहता था तब भगवान ने उसे मना क्यों कर दिया और योग का रास्ता ही अपनाने के लिए क्यों कहा इस प्रश्न का उत्तर हमें इस श्लोक के उत्तरार्थ में प्राप्त होता है जहां कहा गया है कि यद्यपि दोनों मोक्ष के समर्थ साधन हैं फिर भी कर्मसन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है इस श्रेष्ठता को हम अग्रलिखित चार प्रकार से समझ सकते हैं 213 पथ का चयन व्यक्ति की पात्रता पर आधारित पहला प्रकार सन्यास और योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं परंतु मार्ग का चयन व्यक्ति की पात्रता के अनुसार होता है जो सन्यास का अधिकारी है वह योग के मार्ग से लाभ नहीं उठा पाता जो योग मार्ग से जाने की पात्रता रखता है उसके लिए सन्यास से लाभ के बदले हानि ही होगी यह सही है कि बंबई से दिल्ली मोटर द्वारा भी जाया जा सकता है और रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज द्वारा भी यह तो जाने वाले की क्षमता पर निर्भर करेगा कि वह किस मार्ग से जाए यदि निर्धन को कोई हवाई जहाज़ वाला रास्ता बताए तो वह उसका लाभ थोड़े ही ले सकेगा इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में उस परम लक्ष्य तक जाने के ये जो दो मार्ग हैं वे भी व्यक्ति की पात्रता ही पर निर्भर करते हैं अर्जुन ने पहले श्लोक में भगवान कृष्ण से कहा था इन दोनों में मेरे लिए जो निश्चयपूर्वक कल्याण कर हो वह बतलाइए इसके उत्तर में दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने जो कहा है वह अर्जुन की पात्रता को देखते हुए ही कहा है भगवान का तात्पर्य यही है कि अर्जुन वैसे तो दोनों मार्ग ही परम कल्याण कर है पर तेरे लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है भगवान जानते हैं कि अर्जुन का अधिकार कर्मयोग का है कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है जबकि सन्यास का अधिकारी सांख्योगी अपने को करता नहीं मानता कर्मयोगी साधना काल में कर्म कर्मफल परमात्मा एवं स्वयं को भिन्न भिन्न भिन भिन मानता हुआ कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है जबकि सांख्योगी मानता है कि यह प्रपंच माया से उपजा है और गुण ही गुणों में अथवा इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है तथा ऐसा मानकर वह मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है अर्जुन को जगत के मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हुआ है वह तो दृष्यमान संसार को ही सत्य समझ रहा है और फलस्वरूप युद्ध में संबंधियों के नाश की कल्पना से दुखित हो रहा है इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का अधिकारी मानते हैं और उसके लिए कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं